to uh... them ko मनो मे वाचि प्रतिष्ठित आर्मेधि वेदश्य महा मां प्रहसी she yeah. शांति शांति शांति शांतिद यो वै वेद गृिणो तस्देवत्मु प्रकाश मुक्षुवे शरण प्रपद्य ओ शातिशाशा ओ नमो ब्रह्मादिभ्यों ब्रह्म विद्या संप्रदाकर्तभ्योंसर्षिभ्यो a uh -huh. महा गोविंदेन्द्रमता से शिष्य श्रीशंकर्यमता पद्मिष्य तोटक वार्तिकम स्मदुरु सततमा नी श्रुति स्मृति पुराण मालुणा नमा मे भगवत्द शंकर लोकशंक शंकराचार्यं शंकरचार्यव बाधराय सूत्रभाष्यतौ वंदे भगवरो गुरात्मे ते मूर्तिद विवा व्यौम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त न शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग अंतिम बलि में चतुर्थ मंत्र देखे थे आज पंचम मंत्र चतुर्थ मंत्र में कहा गया यह चेत अशकबोध प्राक शरीर से विश्रष तथा सर्गेशोकेशु शरीरत्वाय कल्पते यह, यह अर्थात अस्व शरीरे जीवित अवस्था में अगर इस परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ शरीर से शरीर गिर जाने से पहले अर्थात मृत्यु हो जाने से पहले अगर ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया ततः सर्गेशु लोकेशु अगर नहीं कर पाया तो फिर सर्गेशु लोकेशु अर्थात ये जो पृथ्व्यादि लोक है उसमें शरीर प्राप्त करेगा पुनः ये जन्म मृत्यु चक्र में चलेगा इसको लेकर के आगे कह रहे हैं पंचम मंत्र में भाष्य में यस्मात्मो दर्शनम आदर्शस्थव आदर्शस्थ सेव मुख्य स्पष्ट उपपद्यते न लोकांतरेषु ब्रह्म अन्यत्र स च दुष्प्राप यस्मा आत्मनो दर्शनम् क्योंकि पूर्व मंत्र में कहा गया अगर यह प्राप्त नहीं कर पाया और यह अर्थात इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए आत्मनो दर्शनम् आत्मा का दर्शनम् कैसा होगा कहते हैं आदर्शस्थ इव आदर्शस्थस्य इव मुखस्य से मुख आदर्श आदर्शस्थ दर्पण दर्पण में मुख दिखता है दर्पण में मुख दिखेगा मुख दिखता है ना मुख का प्रतिबिंब दिखता है किंतु प्रतिबिंब दिखने पर भी हम व्यवहार में कितना मान लेते हैं कि हम तो मुख को ही देखा क्यों कहते हैं प्रतिबिंब को देखने से मुख की सत्ता के बारे में कोई संशय नहीं रह जाता है दर्पण अर्थात दर्पण रूप का जो उपाधि है उसमें प्रतिबिंबित तो होकर के जो प्रतिबिंब का ज्ञान होता है वो बिंब का सत्ता के बारे में इतना निश्चय दृढ़ करवा देता है तो हम सारे व्यवहार के लिए मान लेते हैं हम मुख को ही देखा लौकिक व्यवहार जहाँ शास्त्र का विचार नहीं साधारणतः तो यही व्यवहार होगा हम तो मुखों को देखा अपना मुख ऐसा है ऐसा है कहता है अर्थात इस विषय का निश्चय इतना दृढ़ हो जाता है तो यहाँ कहते हैं कि आत्मनो दर्शनम इसी शरीर में मनुष्य शरीर में रहता हुआ इसी प्रकार के आत्मा का भी दर्शन हो सकता है कैसे आदर्श आदर्शस्थस्य इव मुख स्पष्टम स्पष्टम अर्थात फिर बिंब की सत्ता के बारे में कोई संशय नहीं रह जाता है इसी प्रकार की जैसे दर्पण उसमें मुख हो गया बिंब और दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब इसी प्रकार की आत्मा का दर्शन होने का विषय में यहाँ दर्पण स्थानीय उपाधि कौन होगा अंतकरण बुद्धि बुद्धि की वृत्ति वास्तविक तो बुद्धि की वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो जाएगा जब आदर्शस्थ से वो मुख से उपपद्यते दर्पण में मुख स्पष्ट दिखेगा जब दर्पण के ऊपर मैला रहेगा काला लगा रहेगा पट गया होगा ऐसा होगा तो वो फिर मुख स्पष्ट दिखेगा नहीं दिखेगा इसलिए सारे साधन यही है दर्पणों को साफ करते रहना ये हो गया दृष्टांत स्थानीय इसी प्रकार की बुद्धि को साफ करना है बुद्धि में मल क्या कहते हैं यही वासना वासना अगर स्पष्ट सब स्वच्छ हो जाएगा सब हट जाएंगे तब स्पष्ट देते न लोकांतरेशु यही व अर्थात इसी शरीर में मनुष्य लोक में ही इसका स्पष्ट ज्ञान होगा अन्य लोक में नहीं होगा तो अन्य लोक में कुतरा भी न भविष्यति कहते हैं नहीं ऐसा नहीं ब्रह्मलोक में तो होगा ब्रह्मलोक में यह लोक के अपेक्षा अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा ब्रह्म लोक में ठीक है हम ब्रह्म लोक को प्राप्त करके वहाँ जाकर के आत्मा का अनुभव कर लेंगे कहते हैं सच दुष्प्राप तो यह लोक में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना सरल है ब्रह्म लोक प्राप्त करना अधिक कठिन है तो इसलिए कहते हैं भगवान भाष्यकर स्वयं कहते हैं सच दुष्प्राप और यही वो वह आत्मनोदर्शनम इसके लिए तो दुष्प्राप नहीं कहे अर्थात ये सरल है यहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना सरल है ब्रह्म लोक प्राप्त करना तो महान कठिन है कथम इति उच्यते इसे अर्थात मनुष्य शरीर में ही ये स्पष्ट ज्ञान हो सकता है अन्यत्र कठिन है इसको बताते हैं मंत्र में यथा यथादर्शे तथा आत्मनी यथा स्वप्ने तथा पितृलोक यथा सुपरी व यथा गंधर्व तथा गंधर्वलोक छाया तपयरिव ब्रह्मलोके यथा आदर्शे तथा आत्मनी यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु इव यथापरिदृशे तथा गंधर्व लोके छाया ब्रह्म ब्रह्मलोके किस लोक में आत्मा का अनुभव कैसा होता है यह मंत्र कह देते हैं यथा आदर्शे आदर्शे दर्पणे तथा आत्मनि अर्थात आत्मनि बुद्धो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है अगर दर्पण स्वच्छ है तो इसी प्रकार की बुद्धिवृत्ति में यह आत्मा स्पष्ट अनुभव होता तो आत्मा अर्थात चिदाभास ही स्पष्ट अनुभव होगा किंतु जिस समय में हम दर्पण में मुख को देखते हैं विवेकी जानता है कि ये जो प्रतिबिंब है और मुख है ये दोनों अलग हैं अविवेकी नहीं जानता है इसी प्रकार की जो बुद्धिवृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होकर के चिदाभास होगा उस समय में ऐसा भान अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होने का समय में ऐसा भान नहीं आएगा कि ये चिदाभास भिन्न है और वो मैं अलग हूँ बिंब में चिद रूप अलग हूँ उस समय में ये भेद ज्ञान नहीं रहेगा अर्थात वो चिदाभास ही सारे व्यापार करने वाला उस समय में जो अंतकरण का ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो ये ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण का है बिंब चैतन्य के साथ उसका तो कोई संबंध भी नहीं है सारे व्यवहार करने वाला चिदाभास होगा वो चिदाभास उस समय में अपने आपको को बिंब रूप ही मानता रहेगा जैसे बालक दर्पण में देख करके मानता है बालक कहेगा वो मैं हूँ जो दर्पण में दिखेगा तो बालक जैसा भेद ज्ञान नहीं कर पाता है यहाँ इसी प्रकार की ब्रह्माकार वित्ती का समय में भेद ज्ञान नहीं होगा जब प्रथमे प्रथमे तो त्रिपुटी का भान रहेगा किंतु वो जब धीरे धीरे गंभीर होगा वो भेद भवान नहीं रहेगा तो दृष्टांत दाष्टांतिक में थोड़ा अंतर है ईक्य अर्थात कोई द्वितीय का समय भानु नहीं आएगा जैसे ये दर्पण में हुआ इसी प्रकार की ब्रह्मा बुद्धि में बुद्धि अर्थात तो ब्रह्माकार वृत्ति में यथा स्वप्न जैसे स्वप्न में कोई पदार्थ दिखते हैं इसी प्रकार की पितृलोक में आत्मज्ञान इसी प्रकार की अनुभव होगा स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो क्षणस्थायी और अदृढ़ होते हैं क्षणस्थायी अर्थात स्वप्न में बहुत शीघ्र चलते हैं इसी प्रकार के पितृलोक में भी जो आत्मानुभव होता है वो दृढ़ भी नहीं होगा क्षीणस्थायी होने का कारण अर्थात बहुत शीघ्र वो चला जाएगा स्वप्न में जैसे सब दृश्य शीघ्र शीघ्र बदलते हैं जागृत में इतना शीघ्र नहीं बदलते हैं ये द्वितीय दृष्टांत तो दे दिया अर्थात पितृलोक में आत्मतत्व का अनुभव करके निश्चय कर लेना ये संभव नहीं है क्योंकि वहाँ क्षणस्थायी संस्कार इतना दृढ़ नहीं होगा अदृढ़ अदृढ़ संस्कार करेगा। और यथा अप्सु अप्सु अर्थात अप्सु इव परिदृश्य लिट का प्रयोग कर दिए दृश्य जैसे जल में दिखता है तो जल के पास अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो जैसे दर्पण में दिखता है उसका नाक ऐसा है, है उसका आंख ऐसा है, है उसका न, भ्रु मध्य ऐसा है ऐसा जल में दिख जाएगा नहीं दिखेगा अस्पष्ट अवयव इसी प्रकार की गंधर्व लोक में भी वहाँ भी आत्मा का अनुभव होता है किंतु अस्पष्ट अभी स्पष्ट नहीं होगा और ब्रह्मलोक छाया अतपयो रिव बिल्कुल स्पष्ट सबसे अधिक स्पष्ट ब्रह्मलोक में अर्थात छाया अतपयुव तो जैसे विवेक कहता है कि दर्पण में प्रतिबिंब ग्रीवास्थ मुख बिंब जैसे विवेक स्पष्ट कहता है इसी प्रकार के ब्रह्मलोक में यह चिदाभास में नहीं हूँ तो यह लोक में जब होगा चिदाभासी सारे व्यापार करेगा किंतु बिंब से अपना भेद ज्ञान नहीं करवा पाएगा ब्रह्म ब्रह्मलोक में अर्थात वहाँ मुख्य सामानाधिकरण जैसा अनुभव होगा अर्थात मैं तो बिंब ही हूँ ये चिदाभास तो बिल्कुल अलग है इस प्रकार की अनुभव इसलिए कहते हैं कि छाया आतपयरि व इतना स्पष्ट भान होगा ये चिदाभाष में नहीं हूँ जिसको साधारणतः तो शास्त्रीय भाषा में कहा जाएगा कि मुख्य सामानाधिकरण्यू मैं तो चिदाभाष हूँ किंतु मेरा जो वास्तव स्वरूप है वो ब्रह्म है अर्थात मैं वास्तव तो ब्रह्म हूँ किंतु व्यवहार करता हूँ ये चिदावास बुद्धि के साथ मिल करके ये जो मैं व्यवहार करता हूँ ये वास्तव में नहीं हूँ इस प्रकार की अनुभव इसको कहा जाएगा बाध सामानाधिकरण जो मैं ये व्यवहार कर रहा हूँ ये मेरा वास्तव स्वरूप नहीं है इसको निषेध कर रहा है बाध कर रहा है फिर मैं वास्तव कौन हूँ कहता कि मैं तो सचिद आनंद रूप हूँ इसको बाद सामान अधिकरण्य कहा जाएगा और ब्रह्मलोक में तो मुख्य सामानाधिकरण अर्थात मैं बिंब ही हूँ ये चिताभाष मैं हूँ ही नहीं इस प्रकार के निश्चय भाष्य में कथम इति्यते कैसे मंत्र में वर्णन कर दिए यथा दर्शे प्रतिबिंब भूतम् यथादर्शे प्रतिबिंबभूत आत्मा पश्य लोक अत्यक्त तथेहामन स्वबुद्धा आत्मनो विवक्त भवति दर्शन यथा आदर्शे दर्पणे प्रतिबिंबभूत आत्मा दर्पण में तो दिखेगा जो प्रतिबिंब भूतम् आत्मा आत्मा न मरता तो शरीर दर्पण के सामने खड़ा है तो दर्पण में शरीर का ही प्रतिबिंब दिखेगा जैसे पश्यती लोक लोक मनुष्य जैसे दर्पण में अपना शरीर का प्रतिबिंब दिखता देखता है कैसे देखता है कहते हैं तो अत्यंत विविकतम बिल्कुल स्पष्ट देखता है तथा तो उसी प्रकार यह आत्मनी क्योंकि मंत्र में कहा यथा दर्शे तथात्मनि तो यहाँ आत्मनि शब्द का अर्थ तो कहते हैं स्व ने बुद्धि में बुद्धि में अर्थात बुद्धि की ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति में और बुद्धि की जो वृत्ति हो गया ये आदर्शवत आदर्श दर्पण जैसा किंतु एक उसमें विशेषण चाहिए निर्मली भूताया ये होना आवश्यक है अगर निर्मली भूता नहीं हुई वो बुद्धि तब तो ये कठिन हो जाएगा निर्मली भूतायाम बुद्धि निर्मल हो जाने से विविकतम आत्मनो दर्शनम भवती इत्यर्थ है तो ये स्पष्ट अनुभव होगा हो ऐक्य अनुभव स्पष्ट होगा यथा स्वप्ने अविविक्तम जाग्रत वाषण तथा पितृलोके अविवितम एव दर्शनम आत्मनः कर्म फलोपभोगा सतवात् जैसे स्वप्नों में स्वप्न में कोई पदार्थ का अनुभव होते हैं कहते हैं कि अदृढ़ होता है क्षणस्थायी होता है अविविकतम अभिव्यक्तम अर्थात इतना स्वप्न में शीघ्र शीघ्र परिवर्तन होते हैं तो फिर एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बिल्कुल स्पष्ट इस प्रकार के संस्कार होने से पहले वो पदार्थ बदल गया इसलिए स्वप्नों का संस्कार इतना दृढ़ नहीं होता है बहुत शीघ्र बदल जाता है अविव्यक्त तो, अभिव्यक्त अर्थात अस्पष्ट संस्कार करता है कहाँ से वो आते हैं कहते हैं जागृत वासन उद्भूतम जागृत वासना से वो उद्भूत होता है इसलिए स्वप्नों में भी जो पदार्थ देखते हैं जागृत में कोई भी वस्तु का जितने सारे गुणों को ग्रहण करता है स्वप्न में हो सकता है कि सभी गुण आएंगे ऐसा नहीं है कोई एक दो छूट जाएंगे कुछ अलग प्रकार की भी दिख जाएगा ये सब हो जाता है ये सब कहते हैं अभी विकतम कहीं से मिश्रण हो जाएगा स्वप्न में जब देखेंगे आजकल का भाषा में कहीं कटपेस्ट हो जाएगा हम जागृत में यहाँ कुछ देखे वहाँ कुछ देखे वहाँ कुछ देखे स्वप्नों में सब मिल गए तैयार जाग्रत में जैसा देखा ऐसे है अलग अलग होकर हो सब मिल जाएंगे कुछ अन्य प्रकार भी हो जा सकता है दर्शनम भवती जाग्रत वासनो उद्भुतम जाग्रत वासना वहाँ उद्भूत हो, हो जाता है अविविकतम जाग्रत वासनो उद्भुतम जाग्रत वासना या उद्भुतम तृतीय हो जाएगा जाग्रत वासन उद्भूतम्। जाग्रत वासना में क्या समास कहेंगे जागृति अर्थात जाग्रत अवस्था में जो अनुभव हुआ वो अनुभव ध्वंस होकर के वो वासना बना तो अर्थात जाग्रत वहाँ पंचमी ले सकते हैं अर्थात जाग्रत का अर्थ हो जाएगा कि जाग्रत विषय जाग्रत विषय का जो अनुभव उससे वासना हुआ इस प्रकार के ले लें नहीं तो जागृति वासना अर्थात जागृति जो अनुभव हुआ अनुभव ध्वस होकर के वासना इस प्रकार कर सकते और ष्ठी का तो संबंध आप कहीं भी जोड़ दे सकते हैं तो चाहे पंचमी कहें सप्तमी कहे किसी उपाय से कह दे सकते हैं पंचमी कहने से हेतु सप्तमी कहने से अवस्था इस प्रकार की जाग्रत वासनो अद्भुतम तथा पितृलोक पितृलोक में अनुभव उसी प्रकार के होता है अविविकतम एव स्पष्ट अर्थात अनुभव आत्मा का नहीं होगा तो स्पष्ट अनुभव नहीं होगा अर्थात तो अविविकत हो जाएगा अर्थात तो पदार्थांतर के साथ बाहर बाहर मिल जाएगा जैसे स्वप्न में जाग्रत में अगर गंगा जी का दर्शन जैसे स्पष्ट हुआ है स्वप्नों में देखेंगे ऐसे गंगा जी का जैसे जागृत में आप बैठ करके पाँच मिनट दस मिनट तक देख सकते हैं स्वप्न में ऐसा नहीं होगा तुरंत कोई आकर के मिल जाएगा उसको स्पष्ट कराएगा मतलब अदृढ़ कराएगा क्षण स्थायी करवाएगा ये पितृलोक में भी आत्मदर्शन कैसा होगा कहेंगे थोड़ा अगर एक सेकंड हो गया ब्रह्माकार वृत्ति तुरंत आ जाएगा भोगवासना ये बार बार इसको कराएगा ताकि वो जो आत्मा अनुभूति हो रहा है वो दृढ़ नहीं होगा इसी को कह रहे हैं अभिविक्तम एवं दर्शनम आत्मन कर्म फल उपभोग आसक्तत्वा वहाँ पितृलोक में स्वर्गलोक में क्यों जाता है कर्म कर्मफल भोग करने के लिए तो जिस विषय में आसक्ति रहेगी आप जैसे ही ब्रह्मा वित्ती ब्रह्मा वित्ती अलग बात है कोई भी शिव जी का भी ध्यान करें गंगा जी का भी ध्यान करें जिसमें आसक्ति रहेगी वो तो जाएगा मनो बार बार उधर तो इसी प्रकार की पितृलोक में अनुभव नहीं हो पाता है मतलब अनुभव दृढ़ नहीं होता है बहुत शीघ्र भोगवासना ये ब्रह्माकार वित्ती को हटा देगा यथा चृतीय दृष्टांत देते हैं यथाच अप्सु अभक्तावयम वयवम परीव ददृशे परीदृश्यत इव तथा गंधर्वलोक अविभक्तम दर्शन आत्मन यथा असु असु जलेशु वयवम जले। अविभक्तावयव आत्म कैसे कहेंगे अविभक्त अविभक्तो अवयवो अथवा बहुवचन लेंगे तो अविभक्ता अवयवाह आत्मरूपम आत्मा शब्द का अर्थ शरीर जल में जैसे शरीर को तो देखता है किंतु अविभक्त अवय अवय सब परस्पर इतना स्पष्ट नहीं होते हैं परिवतृ इसका अर्थ कहते हैं परिदृश्य परिता बिल्कुल तिल्कुल ऐसा ही दिखता है अर्थात तो अस्पष्ट अव जैसे दिखता है परिदृश्यत इव तथा गंधर्व लोग अविविक दर्शनम आत्मनः वहां भी आत्मा का दर्शन अविविक्त स्पष्ट नहीं होता ये तो पितृ लोग से और थोड़ा नीचे हो जाएगा वहां तो बिल्कुल अत्यंत तो भोगवादी होने से ये इनको और भी कठिन है पितृ लोक में तो थोड़ा मतलब और स्पष्ट है गंधर्व लोक तो और ही न हो जाएगा एवं च लोकांतरेश्वी शास्त्र प्राण्यात अवगम्यते अन्य लोक में भी आत्मदर्शन होता है शास्त्र प्रमाण से ऐसे कहते हैं ऐसा ही आत्मदर्शन होता है अर्थात तो कहीं स्पष्ट निश्चय इस प्रकार के नहीं हो जाता है किंतु जब ब्रह्मलोक का बात आता है कहते हैं छाया तपयोर इव छाया आतप आतप प्रकाश सूर्यकिरण जैसे छाया अंधकार और आतप सूर्यालोक जैसे बिल्कुल अत्यंत विविकतम ब्रह्मलोके एव एकस्मिन् तो यह आत्मतत्व का अनुभव अर्थात चिदाभास से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ चिदाभास में हूँ ही नहीं इस प्रकार की अत्यंत विविकतम बिल्कुल स्पष्ट अनुभव ब्रह्मलोक में होता है एकस्मिन एव केवल ब्रह्मलोक में ही ये होगा सच दुष्प्रापो अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्य अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान ज्ञान तो उपासना तो अति विशिष्ट ये कर्म उपासना से ही ये प्राप्त होता है वृदारण्य में आता है ये जो हिरण्य बनेगा आगे वो क्या सब उपासना करता है तो कठिन है और उसमें भी कहते हैं ना बहुत सारे प्रतिद्वंदी रहेंगे और जो प्राप्त करेगा वो अन्य सबको जला देगा जला देगा अर्थात उनको फिर कहते ना वेटिंग लिस्ट में रखवा दिया ये प्राप्त कर लिया बाकी सब अपेक्षा करते रहेंगे उनको नहीं हुआ अर्थात ये कैसी स्थिति हो जाती है ये प्राप्त करने के लिए उपासना इत्यादि किया था किंतु कोई अर्थात अधिक आ गया जो कि इसको ये प्राप्त नहीं कर पाया वो प्राप्त कर लिया किंतु इसका जो वासना है वो वासना उसको वहीं लाइन में खड़ा करके रखेगा ये हट नहीं पाएगा तो फिर कहेगा ये ब्रह्मा मतलब ये हिरण्य गर्भ हो जितने समय तक रहेगा उसके आगे फिर तो ये कितना अर्थात कठिन अवस्था हो जाता है उसका इधर वासना है वो करने के लिए किंतु अभी सुयोग नहीं मिल रहा है वो अर्थात लटकते रहेगा इस प्रकार के तो, तो अंतिम में वही होगा जैसे मनुष्यों को होता है वासना है किंतु कर नहीं पा रहा है जागृत अवस्था में फिर कब उसको पूर्ण करेगा स्वप्न में कर लेगा तो ये सब किंतु वहाँ तो कठिन है स्वप्न तो अर्थात नहीं कर पाएगा वो तो हिरण्य गर्भ लोक में रहेगा अच्छा आगे तस्माद आत्मदर्शनाय इहेव व यत्न कर्तव्य अभिप्रायः तस्माद इसलिए तस्मात अर्थात पारिशिष्यात् मनुष्य लोक में करेंगे तो दर्पण जैसा दर्शन हो जाएगा दर्पण में जैसा बिंब प्रतिबिंब रूपेण दिख जाता है और गंधर्व लोक पितृलोक वो सब में तो जो ज्ञान होगा वो स्पष्ट दृढ़ नहीं होगा क्षण स्थायी होगा संस्कार दृढ़ नहीं होगा और ब्रह्म लोक अत्यंत दुष्प्राप गया तो कौन मनुष्य लोक इसलिए कहते हैं तस्मा तस्मात अर्थात पारिशिष्यात् तो अन्य कोई उपाय नहीं रहा पारीशिष्य उसका लक्षण क्या कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेधे प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्रसंगात शिष्यमाण संप्रत्यय जो प्रसक्त था वो प्रतिषेध हो गया राजा का तीन पुत्र थे तो ये ज्येष्ठ पुत्र जो है वो तो सन्यास लेकर चला गया अरण्य में मध्यम जो है दुश्चरित्र है और जो कनिष्ठ पुत्र है वो भी बाल है तब तभी क्या किया जाएगा प्रसक्त था ज्येष्ठ पुत्र वो चला गया मध्यम फिर वो भी प्रसक्त था कि दूसरित्र हो गया तभी शिष्यमाण हो गया बालक वो उसमें अभी योग्यता नहीं है फिर भी कहेंगे अन्य तो प्रतिषेध हो गया तो शिष्यमाण है संप्रत्यय उसमें जो बच गया उसी में ही ज्ञान होगा कार्य वही करना पड़ेगा तो इसलिए पारिशे सिया आत्मदर्शनाय यही यत्न कर्तव्य आत्मदर्शन के लिए यही अर्थात यत्न कर्तव्य परिश्रम उद्यम यही इसी लोक में करना है इति अभिप्रायः ठीक है आत्मदर्शन इसी शरीर में रहते हुए अर्थात मनुष्य शरीर में ही करेंगे आगे पूछते हैं कथम असौ बोधव्य कि तद अवबोधे प्रयोजनमित उच्य कथम असौ बोधव्य असौ आत्मा असो आत्मा कथम बोधभ्य कैसे उसका जानेंगे और किम तद् अवबोध है प्रयोजनम उसका जानने से लाभ क्या है प्रयोजन क्या है प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदों न प्रवर्तित हम तो मंद नहीं हम तो महाबुद्धिमान है इसलिए आपको पहले कहना पड़ेगा आप हमको जिसमें लगाते हैं उसका लाभ क्या है लाभ पता नहीं चलेगा तो हम नहीं करेंगे तो ये सर्वत्र साधारण बुद्धि इस प्रकार की हो जाते है इसलिए कहते हैं वैराग्य हो फिर परोक्ष ज्ञान होगा तो परोक्ष ज्ञान हो जाने से और तो फिर और कुछ कहना नहीं पड़ेगा वो तो चलेगा अपना तद अब यह आत्मा का ज्ञान होने में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उसको कहते हैं इंद्रियाण पृथक भाव मुदयास्तमयोचयत पृथक उत्पद्यमान मधीरो न शोचती पृथक उत्पद्यम यृथ भाव उदयास्तमय मावाधीरो नोचती इंद्रिया पृथक उत्पद्यम ये सब इंद्रिय कैसे है कहते हैं पृथक पृथक अर्थात आत्मविलक्षण इंद्रिया अर्थात हमसे इंद्रिय सब अलग है अर्थात हम इंद्रियो नहीं है इस प्रकार के तो इंद्रियाण अर्थात हमारा स्वरूप से भिन्न नहीं है हम इंद्रिय नहीं है <खेँगा>। इसलिए इंद्रिय कुछ भोग करे अथवा इंद्रिय में कुछ हानि हो जाए विकल हो जाए इसमें हमारा कुछ लाभ अथवा हानि नहीं हो जाता है पृथक उत्पद्यमान अर्थात पृथक स्वभाव वाले हो करके उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं कहते हैं वही आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं पंचभूत होकर के माध्यम से यथ जो ये उत्पन्न हुए और इनका जो पृथक भाव हम पृथक भाव अर्थात आत्मविलक्षणत्वम ये सब हमसे भिन्न है हमसे ये भिन्न है और हमसे भिन्न होने से हम तो सदा रहने वाले पदार्थ है और इनका तो उदय होता है और अस्त भी हो जाता है तीन अवस्था तो ये इंद्रिय किस अवस्था में रहते हैं जागृत में इंद्रिय रहेंगे स्वप्नों में स्वप्न में रहेंगे और सुसुप्ति में नहीं रहेंगे जागृत में इंद्रिय कार्य करेंगे करेंगे स्वप्नों में कार्य नहीं करेंगे रहेंगे किंतु कार्य नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे गोलो का नहीं रहेगा उनका जो कार्य करने का जो स्थान है शरीर में वो स्थान नहीं रहेगा तो इसलिए कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर अगर कार्य नहीं कर पाएंगे इंद्रिय स्वप्न में तो स्वप्न अवस्था में इनकी सत्ता कैसे हम निश्चय करते हैं वो तो कार्य नहीं करते हैं कैसे हम निश्चय कर लेते हैं स्वप्न में इंद्रिया रहते हैं क्या प्रमाण देंगे इंद्रिया स्थूल शरीर का अंश है ना सूक्ष्म शरीर का अंश है स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा रहेगा तो इनको भी रहना होगा किंतु कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्वप्न में स्थूल शरीर नहीं रहेगा गोलक नहीं रहेंगे गोलक उनका स्थान स्थान नहीं रहने से कार्य नहीं कर पाएंगे किंतु ये तो स्वतः विद्यमान रहेंगे इनका उदय जागर स्वप्न में उदय हो जाता है और सुसुप्ति में अस्त हो जाता है इसी प्रकार के की उदय अस्त, इति उदयास्तमय तू ये दोनों को मत्वा जान करके अर्थात इंद्रिय कभी आ साथ में आते हैं और कभी चले जाते हैं इस प्रकार की जो जानता है तो आपको नहीं कहते हम उनका अधिष्ठान है अर्थात तो हमसे ये बनते हैं फिर हम इमें लय हमें लय हो जाते हैं मत्वा जान करके धीर धीर अर्थात विवेकी धीम राति नियंत्रयती धीर बुद्धि को जो नियंत्रण में रखता है अर्थात विवेकी न सोचती न दुखम प्राप्त फिर दुख को प्राप्त तो नहीं करता है भाष्य में सो, सो प्रयोजनेन, इंद्रियाोत्रदीना स्वस्वयोजन स्वकार आकाशादिभ्य पृथग उत्पद्यम अत्यशुद्धा के कवला चिन्मात्रस्व शुरू, चिन्मात्मस्वूप पृथग स्वभाव स्वभाविलक्षणात्मकता तथा तेषां एव तब इंद्रििया उत्पत्ति च जाग्रत जागृतस्वावस्थापेक्ष न आत्मन इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकत्व धीरो धीमान न शोच इंद्रिियां इंद्रिया कैदे स्ोत्रदीना उपलक्षण सभींद्रिय का स्वस्व विषय स्वस्वयोजन स्वयं विषय स्वस्व विषय स्वस्वय तत् सभी भिन्न भिन्न विषय होते हैं विषयाण ग्रहण तदेव प्रयोजन विषय ग्रहण यही प्रयोजन है विषय ग्रहण करने के लिए वो परमेश्वर ये इंद्रियों को बनाते हैं तो इंद्रिय क्यों बनाते हैं कहते हैं कि विषय भोग करने के लिए विषय ग्रहण यही प्रयोजन प्रयोजन न हेतु में तृतीया अर्थात प्रयोजन ही हेतु बना विषय ग्रहण प्रयोजन हेतु हुआ इंद्रियों का सृष्टि में कहा से उत्पन्न कहते हैं सो इंद्रियों का कारण आकाशादिभ्य आकाश ये पंचीकृत अपीकृत इंद्रिय कहाँ से उत्पन्न होंगे हाँ, आकाश आकाशादिभ्य अपंजीकृत से पृथक उत्पद्यम इसका अर्थ कहते हैं मंत्र में दिया पृथक उत्पद्यम उसका अर्थ कहते हैं अत्यंत विशुद्धात केवलात चिन्न मात्रात्मा चिन्न मात्रात् चिन्मात्र आत्मस्वरूप एक पद है अत्यंत विशुद्ध कौन है कहते हैं केवल चिन्हमात्र स्वरूप अत्यंत विशुद्ध केवल कह दिए तो उसी से ही यह सब इंद्रिय उत्पन्न हो जाते हैं तो प्रक्रिया कहते हैं प्रक्रिया तैतरी उपनिषेद में कह दिए तस्माद ये तस्माद आत्मन आकाश असंभूत इस प्रकार के आगे सब भूत आ जाएंगे वही चिन्हमात्र से ही ये उत्पन्न हो जाते हैं पृथक भावम पृथक भाव अर्थात तो स्वभाव विलक्षणात्मकताम स्वभाव विलक्षण ये इंद्रिय तो इनका स्वभाव ये विलक्षण हो जाता है अर्थात स्वरूप से इनका स्वभाव विलक्षण होता है स्वभाव विलक्षणात्मकताम अर्थात स्वभाव विलक्षण रूपत्व स्वरूपत्व को प्राप्त करते हैं तथा तेम इंद्रिया उदयास्तमयू वो उदयास्तमय। वही इंद्रियों का उदय अस्त ये दोनों अर्थात उत्पत्ति प्रलयो जागृत स्वापावस्था अपेक्षया ये यथा संख्या है उदय अस्त उत्पत्ति प्रलय जागृत स्वाप यथा संख्या है स्वापावस्था अपेक्षया उसके अपेक्षा से न आत्मन आत्मा का ये उदय अस्तमय ये सब नहीं होता है वो तो सर्वदा अधिष्ठान रूपेण स्थिर रहता है मत्वा, मत्वा ज्ञात्वा मत्वा ये मनोधातु है मनोधातु का नौकार किस सूत्र से लोप होगा आप लोग नहीं लघु वालों के लिए क्या सूत्र लघु वाले कोई नहीं है सूत्र स्मरण नहीं हो रहे हैं अनुधातु पदेश्व बनती तनि नाम अनुनाशिक रूपों झलिकी उसमें मन का नकार हो जाएगा जा। मत्वा अर्थात ज्ञात्वा कैसे जानता है कहते हैं विवेकत विवेकत अर्थात विवेक से अर्थात विचार करके निश्चय कर लेता है इंद्रिय तो जागृत स्वप्न में उदय होते हैं सुसुप्ति में लीन हो जाते हैं जो इस प्रकार विवेक कर लेता है वो धीर स्वरूप का निश्चय कर लिया बाकी शब्द तो आते हैं जाते हैं आगमा पाई आने जाने वाले हैं धीमान धीर का अर्थ धीमान बुद्धि तो न सोचती धीमान में मतुप किस अर्थ में होगा प्रशंसा अर्थ तो में तो बुद्धि का बुद्धि में प्रशंसा क्या है कहते हैं कि यही विवेक होना अर्थात बुद्धि में शुद्धता होना ये प्रशंसनीय है सूक्ष्मता होना ठीक है अच्छा है किंतु शुद्धता होना अधिक जरूरी है अगर शुद्ध नहीं है तो इसका भाना नहीं होगा सूक्ष्म है तो शास्त्र का पंक्ति बढ़िया अच्छा लगा लेगा और जीवन का दुखों को भी हटा दे पाएगा अर्थात जब आएगा कुछ दुख देने के लिए विचार करके थोड़ा हटा दे पाएगा किंतु अगर शुद्धता नहीं है ये विचार कुछ काम का नहीं होगा वो आएगा और दबाएगा क्यों कहते शुद्धता नहीं है तो अर्थात ये शुद्धता सूक्ष्मता ये दोनों में जहाँ विवाद होगा तो अर्थात ये शुद्धता है तो जीतेगा तो ये सूक्ष्मता काम नहीं देगा अर्थात सूक्ष्मता और मालिन््य ये दोनों का बीच में अगर विवाद होगा कभी सूक्ष्मता जीतेगा नहीं हार जाएगा मालिन््य जीतेगा इसलिए शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है ये इतिहास में आता है बहुत महापुरुष हुए सूक्ष्मता नहीं है किंतु शुद्धता अति उच्च कोटि का सूक्ष्मता के जितना व्यवहार के लिए चाहिए बस ठीक है आत्मतत्व तो शुद्धता तो से हो जाएगा धीमान न सोचती फिर और वो दुख को प्राप्त नहीं करता चित्त तो जब शुद्ध हो जाता है ऐक्य अनुभव हो जाता है जगत केवल कल्पित तो तो इसमें जब तक कहते ना सुख सुख प्राप्ति की इच्छा है तब तक तो दुख होगा ही होगा फिर शोक तो होगा जब जगत कल्पित तो ही हो गया मिथ्या हो गया तो फिर और किससे सुख होगा ये तो स्वयं ही सुख रूप है आत्मनो नित्य सो अच्छा आत्मनो नित्य स्वभाव ये शो भाव। के आगे हाइफेन होना चाहिए ना है अच्छा इसमें नहीं आत्मनो नित्य एक स्वभावश्य अव्यभिचारा अभ्यभिचारात् तो शोक कारणत्व तो अनुपपत्ते है आत्मनो आत्मगा नित्य एक स्वभाव सर्वदा एक स्वभाव अर्थात तो अपरिवर्तित तो ये बुद्धि परिवर्तन होती रहती है किंतु तो इसका परिवर्तन के साथ जब अर्थादात्म्य नहीं होता सर्वदा एक रूप रहेगा शोक कारण तो है फिर शोक का कारण ही नहीं रहा परिवर्तन होगा तो फिर विद्या उसका कारण है और भय भी होगा द्वित रहेगा तथा त्रती शोकम आत्मविद्य में सनत कुमार जी नारद जी को कह रहे हैं को पार कर जाता है वहां शोक उपलक्षित संसार सनत कुमार कहते हैं नारद जी को ओहो ये नारद जी का वचन ठीक है तो अर्थात श्रुतम वयम भ भवत विषय भवत भवदृशिभ्य दृश्यभ्य भवत दृश्यभ्य हाँ अर्थात आप जैसे ज्ञानियों से हम सुने हैं क्या सुने हैं कि हैं तरत ही शोकम आत्मविद अर्थात आत्मज्ञानी होने से वह शोकों को पार कर जाता है शोकों शोकों उपलक्षित संसार फिर संसार का अतिक्रमण हो जाता है संसार अर्थात यही कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व ये सब नहीं रहता है शुद्ध चैतन्य का जब अनुभव हो जाता है तो इसलिए वहाँ नाराज जी सनत कुमार को कहते हैं हमने ऐसा सुना है तो इसलिए कृपया आप हमको उसका ज्ञान करवा दीजिए ताकि हम भी ये संसार को पार कर जाए आगे यस्माद आत् यस्माद आत्मन इंद्रिया पृथक भाव उक्त नासो बहिर् अवगंतव्यो यस्मा प्रत्यगात्मा सर्वस्व तत् कथम उच्यते त तो यद आत्मन सधिकरण जिस आत्मा से इंद्रियाम पृथक भावः उपत इंद्रिय स पृथक है पूर्व मंत्र में कह दिया इंद्रिया पृथक भाव जिससे बहिर्वगंतव्य वो बाहर में प्राप्त होने वाला चीज नहीं है क्यों यस्मात् प्रत्यगात्मा वो हमारा स्वरूप ही है सर्वस्व वो सभी का प्रत्येगात्मा अर्थात सभी का स्वरूप वास्तविक वही है एक ही बिंब है केवल नाना दर्पण हो जाने से नाना उपाधि हो जाने से प्रतिबिंब नाना दिखता है बिंब तो एक ही है तत् कथम उच्यते जो बाहर में इसका अनुभव नहीं होगा ये प्रत्येगात्मा है यह जो बोधव्य पदार्थ है ज्ञातव्य आत्मा है इसका ज्ञान कैसे किया जाएगा उसके लिए पूछते हैं कथम कथम अर्थात कथम तत् बोधव्य कैसे उसका ज्ञान होगा इंद्रिभ्य पर मनो मनस सत्तम सत्वादधि महानात्मा महत्व व्यक्तुत्तम अभ्य अच्छा एक एक मंत्र अलग दिए है पहले मंत्र आया था इंद्रिए्य इंद्रिभ्य परा ही अर्था अर्थभ्य परम मन यहाँ किंतु अर्थ को और छोड़ दिए इंद्रिए्य पर मन त अर्थात ये मनो कहने से इंद्रिय कहने से ये अर्थ भी इंद्रिय अर्थ ये समान एक ही कोटि में आ गए इंद्रियभ्य परंग मन इंद्रिय अर्थात अर्थ ये सबसे मन पर है तो वहाँ विचार करके कर कहे थे उसका जो आरंभ का अपंचीकृत है उसमें सूक्ष्मता का तारतम्य होगा तो इसलिए इंद्रिय से मन पर हो जाएगा अर्थात तो जिस अपंचीकृत से इंद्रिय आरंभ होंगे उससे अधिक सूक्ष्म अपंचीकृत से मन आरंभ होगा और मनस सत्वम उत्तम सत्वम बुद्धि मन बुद्धि ये और उत्तम है क्योंकि अधिक स्वच्छ है बुद्धि इसलिए अधिक स्थिर मन बहुत संकल्प विकल्प हमेशा अधिक चलने वाला है बुद्धि अधिक अर्थात शुद्ध पंचकृत से होता है इसलिए उत्तमम और सत्वाद अधि महान आत्मा महान आत्मा अर्थात तो हिरण्यगर्भ गर्भ ये बुद्धि से और अधिक स्वच्छ है क्यों कहते हैं बुद्धि में तो भेद बुद्धि है द्वैत तो बुद्धि है हिरण्य में तो ऐक्य ज्ञान आ जाता है और महत्व तो अव्यक्तम उससे तो अव्यक्तम आया वो तो साम्य अवस्था कहेंगे वो अधिक इससे भी अर्थात तो हिरण्यगर्भ से भी माया ये अधिक और उत्तम है और अव्यक्ता परह पुरुषः पुरुष अव्यक्त ये जो माया उससे तो पुरुषः परह पर श्रेष्ठ और व्यापक माया से भी पुरुष परमात्मा व्यापक है दैसी को होंगे काली को होंगे माया कभी नहीं रहेगा किंतु परमात्मा तो सर्वदार रहेंगे व्यापक और अलिंग अलिंग अर्थात परमात्मा का कोई लिंग नहीं है लिंग अर्थात लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम तो ये सांख्य लोग कहेंगे ये बुद्धि ही पुरुष का लिंग होता है तो बुद्धि से अनुमेय हो जाता है पुरुष ऐसा है नहीं तो ये बुद्धि ये जो तदाकार वृत्ति होती है ये किसके लिए होती है ये प्रधान फल किसको देता है किसके लिए इसमें ये प्रवृत्ति होती है तो कहेंगे पुरुषों को भोग देने के लिए प्रधान प्रकृति की प्रवृत्ति होती है इसलिए वो बुद्धि को पुरुष का लिंग कहते हैं तो यहाँ वेदांति कहते हैं कि ये बुद्धि कोई पुरुषों का लिंग नहीं है ये कोई पुरुषों का मतलब चिन्ह नहीं है क्यों कहते हैं पुरुष तो असंग इसलिए पुरुष अलिंग कोई उसका अर्थात ये बुद्धि उसका सहकारी इस प्रकार की नहीं है अलिंग एवच अच्छा ना ना ये मंत्र का भाष्य रह गया भाष्य में इंद्रिभ्य परम मन इत्यादि सप्तम मंत्र का भाष्य इंद्रिए्य पर मन इंद्रिय से मन और श्रेष्ठ है टीका न टीका में इंद्रिए्य परा ह्यर्थ की पूर्व उक्त ये आया था प्रथमें तृ, तृ, तृतीय बल्ली में तृतीय बलि में आया था इंद्रिय से अर्थ यह श्रेष्ठ है इति पूर्व उक्तम पहले कहा गया था यह अर्था तो अर्थान अग्रहणात् यहाँ तो इंद्रिय इंद्रियभ्य परम मन कह दिए अर्थों का ग्रहण नहीं हुआ तो अर्थान अग्रहणात् अगर अर्थ फिर ग्रहण नहीं हुआ ये जो इंद्रिय मन सत्व अर्थात बुद्धि आगे में हिरण्य अव्यक्त ये शब्द तो अंतिम में पुरुष में पर्यवसाना हो गया किंतु अर्थ एक पदार्थ रह गया जो कि पुरुष में पर्यवसाना नहीं हुआ वो प्रक्रिया में नहीं आया नहीं आने से अर्थ भिन्न रहा बाकी सब तो पुरुष हो गए तो अद्वैत सिद्धि नहीं हो पाएगी तो इसलिए कहते हैं प्रत्यकात्मत्वम न संभवती तो इसलिए अर्थान प्रत्येगात्म न संभवती अर्थात अर्थ प्रत्येगात्मा में पर्यवसान नहीं होंगे भिन्न रह जाएगा अद्वैत सिद्धि नहीं हो पाएगीय इंद्रिय ग्रहण नहणम अर्थ इंद्रिय का समान जातीय वही पंचीकृत पंच महाभूत से बनते हैं होने से इंद्रिय ग्रहण नए इंद्रियों का ग्रहण से ये भी ग्रहण हो जाएंगे अर्थ अर्थात जो विषय इंद्रियों का जो विषय शब्दस्पर्श रूपरस इत्यादि ये सब ग्रहणम पूर्ववध अन्यत अर्थात यह मंत्र में बाकी जो कहा गया मनस सत्व उत्तम सत्वादधि महान आत्मा हिरण्य गर्भ और हिरण्य से अव्यक्त ये पहले जैसा कहा गया था तृतीय वली में वो ऐसा ही हो जाएगा अच्छा आगे अव्यक्ता अव्यक्ता तो परुष अच्छा अव्यक्ता परषो व्यापको लिंग यंग्ञा मुच्यते च गच्छति जंतुअमृतत्व पूर्व मंत्र में अव्यक्त श्रेष्ठ दिखा दिए थे अभी कहते हैं अव्यक्ता परुष तू कहते हैं अर्थात यन जातीय नहीं है पूर्व में जब कहते थे इंद्रिय अभ्य परंग मन मनस्य सत्व ये सब वहाँ और तू नहीं कहा तो यहाँ कहते हैं अभ्यक्ता तू अर्थात वो सब तो कल्पित पदार्थ है किंतु परह पुरुष ये तो नित्य पदार्थ है इसलिए बिल्कुल विलक्षण है पूर्व में अव्यक्त पर्यंत वो सब समान लक्षण वाले हो गए ये सब विनाशी है किंतु ये परह पुरुष अविनाशी इसलिए तू कह दिए और व्यापक और अलिंग अलिंग अर्थात व्यापक अर्थात देशिक व्याप्ति तो समान है अव्यक्त और आत्मा का किंतु कालिक का व्याप्ति ये नहीं रहेगा एक काल में ये अव्यक्त रहेगा ही नहीं किंतु आत्मा तत्व तो, तो नित्य है अलिंग कह दिया था बुद्धि के साथ इसका कोई वास्तव संबंध नहीं है यम ज्ञात्वा जिसको जान करके कैसे जानेंगे सर्वत्र कहेंगे इसका ज्ञान तो होगा आगम आचार्य से शास्त्राचार्य अनु सर्वत्र कहेंगे जान करके मुच्यते कौन कहते हैं जंतु जंतु ये जन धातु से तुन प्रत्यय हो जाएगा कर्ता अर्थ में कैसा विग्रह कहेंगे जायते इति जंतु जो जन्म होता है जंतु जंतु अमृतत्व ची यम ज्ञातवा जिसको जान लिया अरे अमृतत्व अमृत भाव को भी प्राप्त करता है अपना नित्य स्वरूप का अनुभव कर लिया था अमृत हो जाता है अव्यक्ता तो परभाष्य में अव्यक्ता तो पर पुरुषो व्यापक पुरुषः से पुरुष परेष्ठ परमा परुष व्यापक श्रेष्ठ व्यापक आकाशादे सर्व कारण जो आकाश व्यापक है आकाश दैशिक व्याप व्यापक अर्थात आत्मा और आकाश ऐसा नहीं कि कहीं आत्मा है और आकाश नहीं है ऐसा नहीं होगा ये समान व्यापक हैं ऐसे भाष्यकार कहे हैं मुंडक में कहे हैं अच्छा सर्वस्व कारणत्व आकाश आदि सभी पदार्थ का ये कारण होने से ये व्यापक हुआ अलिंग अलिंग का अर्थ कहते हैं लिंगते अच्छा टीका में बुद्धि सुख दुखादि शास्त्रो अच्छा वैशेषिक <coughs> लोग अनुमान देते हैं बुद्धि सुख दुखादि शास्त्र गुणत्वाद इति वैशेषिका अनुमिमते वैशेषिक लोग अनुमान करते हैं आत्मा की सिद्धि के लिए कहते हैं सुख दुखादि शास्त्र गुणत्वाद पक्ष किसको लेंगे सुख दुखादि साध्य शास्त्र और हेतु गुणत्वम और दृष्टांत दे दिए रूपवत अभी रूप ये गुणत्व तो रहेगा रूप में क्योंकि रूप गुण है और ये जो रूप है इसका आश्रय है घट में रहेगा कहीं पदार्थ में रहेगा तो रूप में शास्त्र आ जाएगा अभी बुद्धि सुख दुखादि इसमें भी गुणत्व तो रहेगा तो गुणत्व तो रहने से इसमें भी शास्त्र आ जाएगा इस प्रकार की वो कहेंगे वेदांति उनको पूछेंगे ये बुद्धि सुख दुखादि में इसमें गुणत्व क्यों रहेगा इस प्रकार की पूछेंगे कहेंगे अगर उसमें गुणत्व रहेगा तो फिर ये घटपट में क्यों इसमें भी गुणत्व नहीं रह जाएगा इसको आप सब कैसे अलग कर देते हैं अंतिम में विवाद में कहेंगे ये हमारा सिद्धांत तो इसलिए सभी का सिद्धांत अलग अलग है तो इस प्रकार की सब विवाद चलता है आज यहाँ तक तो? अच्छा ये जो कम कमरे में वारण्य को उपनिषद पाठ होता था वो आज से यहाँ होगा सात पचास समय इसलिए बंद नहीं करेंगे इसका ओ सनो मित्र संग इंद्रो